श्रद्धापूर्वक प्रभु का मुख्य मुख्यना तो तीन मार उच्चारण करेंगे। ओ करने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए धीरे धीरे उठाइए ऊपर दोनों हाथों को मिला लीजिए और ऊपर की ओर खींचिए हाथों के साथ साथ संपूर्ण शरीर को ऊपर की ओर खींच लीजिए टाल लीजिए पूरा जितना अधिक ऊपर खींच सकते हैं शरीर की स्थिति को स्मरण रखिए कमर पीठ सिर का भाग किस स्थिति में है कैसी अनुभूति है उसको ऐसे ही रखते हुए केवल हाथों को नीचे लाएंगे धीरे धीरे नीचे ले आइए संपूर्ण शरीर को ऊपर खींचा हुआ रखिए और हाथों को अपनी गोदी में रख सकते हैं घुटनों में रख सकते हैं जैसी अनुकूलता हो जैसा अभ्यास हो ऐसे रख सकते हैं लंबा गहरा सांस धीरे धीरे भरे और धीरे धीरे छोड़े धीमी गति से अत्यंत धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है स्वास्थ्य के ऊपर मन को केंद्रित रखें आसन की सिद्धि के लिए प्रयत्नों को शिथिल करेंगे दोनों पादों को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए ऐसा अनुभव हो ये अपने आप में स्थित है उसके लिए मुझे बल लगाना नहीं पड़ रहा है दोनों टखनों को पिंडलियों को ढीला छोड़ दीजिए मनी मन प्रयत्नों को हटा दीजिए शिथिल कर दीजिए दोनों घुटनों को जंघाओं को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए हल्कापन अनुभव करिए कमर का भाग ढीला छोड़ दें कमर को सीधा रखने के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक के, है केवल उतना ही प्रयत्न रहेगा शेष प्रयत्न हटा दें, शिथिल कर दीजिए पेट का बाघ नीला छोड़ दें पीठ का भाग छाती का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए सीधा बैठते हुए प्रयत्नों को शिथिल कर सकते हैं दोनों कंधों को नीला छोड़ दें हाथों को नीला छोड़ दीजिए, हथेलियों को शिथिल कर दें, ऐसा अनुभव करें जैसे हाथ को ऊपर उठाया था बल हटा दिया तो हाथ नीचे गिरे नीचे की ओर लटक गए, अपने आप में स्थित है गर्दन का भाग ढीला छोड़ दें किराया करके चेहरे में गंभीर स्थिति आ जाती है गाल में तनाव रहता है तनाव को हटा दीजिए सरल भाव से सहज भाव से चेहरे में प्रसन्नता का भाव आंखें कोमलता से बंद रहेगी कोई दबाव नहीं खिंचाव नहीं सिर का भाग ढीला छोड़ लें शिथिल कर लें संपूर्ण शरीर में सहज स्थिति सरलता की अनुभूति करें सीधा सरल सहज मुद्रा में बैठें, मन में प्रसन्नता का भाव बनाइए अपने प्रियतम प्रभु से मिलने का समय है उत्कंठा के साथ मन में प्रभु से प्रार्थना करें हे ईश्वर आपको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और उस महान लक्ष्य के लिए मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं प्रभु आप कृपा कीजिए ध्यान में मैं आपका प्रत्यक्ष कर सकूं इस उपासना काल में अन्य विचार नहीं उत्पन्न करूंगा ऐसी शक्ति दीजिए प्रभु दो पंक्ति बोलेंगे एक बार मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे जैसा शब्द है वैसा ही भाव बनाएंगे। तुम्हारे दिव्य दर्शन की में आशा लेके आया सही भाव मन में बनाइए प्रभु प्राप्ति की लालसा हे ईश्वर आप तो सदा तत्पर रहते हैं हम पुरुषार्थ करते ही आप अपना प्रत्यक्ष कराते हैं आज की उपासना में हम आपका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें ऐसी कृपा करिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में प्राण को जहां का तहा जीव का त्यों रोकना आता है मैं एक बार संक्षेप में ओम बोलूंगा उसी समय आपको रोकना है चाहे आपका श्वास बाहर हो अंदर हो मध्य स्थिति में हो किसी भी स्थिति में हो जैसे ही ओम बोला जाएगा तुरंत रोक देना है और रोके रखना है अधिक से अधिक समय तक रोके रखेंगे और जब रोका ना जाए श्वास को स्वाभाविक कर लेंगे अंदर हो तो बाहर बाहर हो तो अंदर और उसके पश्चात लंबा गहरा श्वास लेंगे दोबारा मैं ओम बोलूंगा फिर रोकना है और रोके रखना है ऐसे तीन बार हम प्राणायाम करेंगे लंबा गहरा श्वास भरिए धीरे धीरे भरे धीरे धीरे छोड़ें। ओ जब रोका ना सामान जाए सामान्य हो जाइए रोकते समय मन में ओम का अथवा प्राणायाम मंत्र का ओम हो ओम हो काम जब कर सकते हैं भावना में समर्पण की भावना बनी रहेगी ओम प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोककर चित्त के अनुकूल बनाना है और चित्त को प्रभु के ध्यान में लगाना है यह प्रत्याहार है संपूर्ण रूप से निर्विचार हो जाना समस्त विषयों को रोक लेना मन में भी विषयों का विचार न हो और इंद्रियों का मिशन से संबंध ना हो प्रत्यार की स्थिति है अभ्यास कीजिए स्थिति बनाना कठिन हो तो हम ओम का सहारा लेकर इंद्रियों को चित्त को रोक सकते हैं अब अभ्यास करेंगे ओम का लंबा उच्चारण करेंगे और अनुभव करेंगे केवल प्रभु के साथ संबंध है बाकी सब विषयों से पृथक स्थिति अनुभव करेंगे किसी विषय के साथ कोई संबंध नहीं है श्वास वर्णीजिये तो करें मन में कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विचार तो नहीं आया यदि शिखिलता रही तो पूर्ण पुरुषार्थ से जागरूकता के साथ पुनः एक बार अभ्यास करेंगे ओ तो a से ही आंतरिक स्थिति बनाए रखिये प्रत्याहार के पश्चात हम धारणा का अभ्यास करेंगे को मन को शरीर में एक स्थान पर स्थिर कर देना जिस स्थान में आपका अभ्यास आपके आपकी अनुकूलता है वहां पर मन को टिकाइए लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरे धीरे धीरे छोड़े प्रत्याहार में जो अंतवृत्तिक स्थिति बनी थी ऐसे ही अंतवृत्तिक बनिए और धारणा केंद्र पर एकाग्र हो जाइए वहां की संवेदनाओं को जानने का प्रयास करें कैसी संवेदना हो रही है प्रत्येक स्थान में कोई ना कोई संवेदना होती है एकाग्र होने से शांत स्थिति में अनुभूति होती है अन्यथा अनुभूति नहीं होती है प्रयत्न कीजिए पूर्ण एकाग्र पूर्ण शांत की स्थिति बनाइए निश्चित रूप से संवेदनाओं की अनुभूति होगी धारणा के पश्चात हम ध्यान का अभ्यास करेंगे उसके लिए आत्मा अस्तित्व पृथक रूप से अनुभव करेंगे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से मेरा अस्तित्व अलग है शरीर से मैं पृथक हूं ऐसा अनुभव कीजिए से मैं पृथक हूं इंद्रियों को चलाने वाला हूं अनुभूति के स्तर पर ले जाइए मन से पृथक हूँ मन अलग है मैं अलग हूं मन के विचारों को मैं जानता हूँ मेरे मन में अब क्या विचार है इसको जानने वाला मैं हूँ मैं मन से अलग हूँ बुद्धि से अपने आप को पृथक देखें, बुद्धि के द्वारा मैं निर्णय करता हूं, मेरी बुद्धि कैसी है मैं जानने वाला हूं, बुद्धि से मैं अलग हू आत्मस्वरूप का अनुभव सबसे पृथक एक चेतन सत्तावान है आत्मस्वरूप में स्थित रहेंगे स्वरूप चेतन आत्मा इतना ही अनुभव है अन्य सभी पदार्थों को भूल जाना है आत्मा स्वरूप में स्थित होते हुए सर्वव्यापक परमात्मा के अंदर मैं डूबा हुआ ऐसे अनुभव करेंगे संसार में प्रत्येक पदा प्रभु के अंदर डुबा हुआ है कण कण में प्रभु विद्यमान है ऐसे अनुभव करें प्रभु चेतन स्वरूप हमें प्रत्यक्ष देख रहे हैं जान रहे हैं सुन रहे हैं जैसे कोई मनुष्य सामने विद्यमान है हम आंख बंद करने पर भी अनुभव करते हैं यह व्यक्ति मुझे जान रहा है ऐसे ही प्रभु प्रत्यक्ष जान रहे हैं ऐसी अनुभूति बनाइए तीनों स्थिति बन जाने पर ध्यान करने में अत्यंत सरलता होती है आत्मा का पृथक अस्तित्व सर्वव्यापक परमात्मा के अंदर डूबा हुआ हूं और प्रभु प्रत्यक्ष जान रहे ये तीन स्थिति जितनी गंभीर होती है ध्यान उतना ही अच्छा होता है अनुभूति को दृढ़ बनाइए आज हम त्रयमकम मंत्र के माध्यम से प्रभु परमात्मा आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे सभी साधक साधिकाएं सावधान रहेंगे मंत्र उच्चारण के साथ साथ प्रभु की अनुभूति सतत बनी रहे प्रभु की अनुभूति ही प्रभु का ध्यान मंत्र का उच्चारण ध्यान नहीं है प्रभु की अनुभूति जितनी गहराई है उतना ही हमारा ध्यान होता है अनुभूति छोड़ जाने पर ध्यान भंग हो जाता है पुनः तुरंत अनुभूति प्रारंभ करना चाहिए एक बार मैं बोलता हूं आप केवल सुनेंगे दूसरे बार हम मिलकर बोलेंगे को तो भी नहीं बोलना है प्रेय बजाम सुगंधि पुष्टि वर्धनमारुकमे बंधना मृत्यो मेता सभी मिलकर बोलेंगे आगे पीछे नहीं बोलेंगे जो मिला नहीं पाते हैं वो नहीं बोलेंगे मन ही मन बोलेंगे आगे भी नहीं होना पीछे भी नहीं होना ऊंचा नहीं करना एक स्वर में मिलकर बोलेंगे सामूहिक उपासना मिलकर करना होता है व्यक्तिगत जब हम करते हैं हम उसमें स्वतंत्र हैं जो मिला नहीं पाएंगे वो मौन बैठेंगे मन ही मन उच्चारण करेंगे श्वास भर लीजिए ओ ज महे सुगंधि पुष्टि वनमुकमेव मंद त्र उच्चारण के साथ साथ हम ऐसे ही भावना बनाएंगे एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा आप ऐसे ही भावना बनायेंगे ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा आप हम सबकी सदा सर्वदा रक्षा करते हैं आपके द्वारा ही आज हम सुरक्षित यहां बैठकर आपकी उपासना कर लेंगे उपास ऐसी अनुभूति बनाइए। त्रय मकम तीनों का आप रक्षक है प्रभु यह कार्य जगत कारण जगत और हम सभी जीवात्माएं तीनों का रक्षक है स्वामी है मालिक अनुभूति बनाएंगे जाम हम आपकी स्तुति करते हैं आप सर्वरक्षक हमारे रक्षा करते हैं हम सब आपकी स्तुति करते हैं मंत्र बोलते समय भी ऐसा ही भाव बनाना चाहिए स्तुति का भाव सुगंधिम पुष्टि वर्धनन सुगंधि को और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं आपके कारण ही हम मनुष्यों की सुगंधि या कीर्ति बढ़ती है आप ही हमें शरीर से वाणी से मन से आत्मा से पुष्ट करते हैं प्रभु अनुभूति बनाइए वारु व जैसे खरबूजा पक जाने पर डंठल से पृथक हो जाता है ऐसे ही प्रभु आप हमें बंधन से पाप से अन्याय अधर्म से पृथक कर दीजिए मैं आपका भक्त मैं साधक साधिका पाप से स्वतः पृथक हो जाओ जैसे खरबूजा पकने के बाद डनठन से पृथक हो जाता है पाप ही मृत्यु मुख है मृत्यु के समान है दुख कष्ट देने वाला है उसी से हमें सदा दूर कर दीजिए ऐसी प्रार्थना प्रभु से करें मां अमृता हे ईश्वर आपके अमृत स्वरूप से आपके आनंद स्वरूप से हमें कभी भी दूर ना कीजिए सत्य के मार्ग धर्म के मार्ग न्याय के मार्ग इनसे कभी भी हमको पृथक ना करें ऐसा भाव बनाइए श्वास मजिए ओ ओ त्रमक यजा सुग अब अपना आपना निरीक्षण कीजिए मंत्र को बोलते समय ऐसा भाव बना या नहीं प्रभु की अनुभूति हुई या नहीं हुई प्रभु की अनुभूति ही मुख्य है बोलते समय यदि अनुभूति छूट जाती है बोलना बंद करके अनुभूति करने का प्रयत्न करें एक एक शब्द का अर्थ हो जाता है अति उत्तम है नहीं तो संपूर्ण मंत्र का भाव बनाए और इसके साथ साथ प्रभु की प्रत्यक्ष अनुभूति करना है ऐसे ही अनुभव करेंगे श्वास भरिए जा महे सुग पुष्टि दन उवारना मृत्यु अनुमति को और गहराई में ले चलिए ओ Niyaza moei Suga चरण करेंगे श्वास भरिए अनुभूति न छूट पाए ओ। सबका रक्षक ही आपकी हम स्तुति करते हैं आप सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं हे भगवान आप हमें मृत्यु मुख से हटाकर अमृत से युक्त कर दीजिए हम कभी भी अमृत से पृथक न हो और मृत्यु से दुख से आपकी कृपा से दूर हो आपकी उपासना के लिए आपका ध्यान करने के लिए कोई विशेष स्वर लय आवश्यक नहीं है सामान्य रूप से भी हम आपके स्तुति कर सकते हैं अब सामान्य गति में पाठ करेंगे मंत्र का भाव वही बनाएंगे अर्थ वही बनाएंगे ओ गुटे बुर्वा कमे बंदना मृत्यु मुखी अमता अब जैसा भी आपको अनुकूल हो धूम में गाना हो तो गा सकते हैं सामान्य उच्चारण करना चाहे तो कर सकते हैं मनी मन आपको ध्यान करना है मंत्र का उच्चारण करना अवश्य है जैसा अनुकूल हो ऐसा उच्चारण करें अर्थ का भाव मन में बनाएंगे और प्रभु की अनुभूति बनाएंगे केवल प्रभु की अनुभूति हो और कोई अनुभूति ना हो इसी को ध्यान कहते हैं एकदम तन्मय हो जाइए सावधान होने मन में कोई अन्य विचार न आए अन्य विचार आए तो तुरंत रोककर पुनः मंत्र का उच्चारण अर्थ की भावना प्रभु की अनुभूति खाली बैठने से अन्य विचार आते हैं उच्चारण के साथ साथ अनुभूति बनाइए विचार स्वतः रुक जाएंगे कहते हैं तथ जब तदर्थ भावन जब के साथ साथ अर्थ की भावना प्रभु की अनुभूति करना है अनुभूति मुख्य है जब उसका सहायक है जिनको मंत्र बोलने में कठिनाई है केवल ओम शब्द के द्वारा प्रभु का ध्यान कर सकते हैं श्वास भरिए और प्रभु की अनुभूति बनाइए ओ साथ साथ एक सर्वव्यापक चेतन सत्ता जो सदा सर्वदा हमारे हित करने वाला है उस प्रियतम प्रभु की अनुभूति करे और यह सत्य है यथार्थ है वास्तविक है पुनः श्वास भरिए Oh हाँ अब मन में जप करें धेरे से रुकेंगे आज की उपासना में आसन की स्थिति कैसी रही कितने काल तक स्थिरता पूर्वक सुख का अनुभव हुआ प्रणायाम के समय जब कर पाया नहीं कर पाया प्रत्याहार में इंद्रियों को मन को रोकने में कितनी सफलता मैंने धारणा में मन को एक ही स्थान पर कितने काल तक स्थिर रख पाया ध्यान में प्रभु की अनुभूति कितने काल तक कर पाया जो नहीं कर पाया उसमें कारण क्या है निरीक्षण करना है मन में अन्य विचार उत्पन्न किया नहीं किया किया तो उसको रोकने के लिए प्रयत्न किया या नहीं किया प्रयत्न किया तो कितनी सफलता मिली संपूर्ण उपासना का आकलन करें हे परमेश्वर आपकी कृपा से आज की उपासना में हमें जो भी सफलता मिली है उसका श्रेय प्रभु आपको ही जाता है हे भगवान हे दयालु हे पिता आगे भी आपकी कृपा हम पर बनी रहे हम दिन प्रतिदिन आपकी उपासना में उन्नति को प्राप्त करें अंत में आपका परम पद साक्षात कर सकें ऐसी कृपा प्रभु यही याचना है यही प्रार्थना है प्रभु समर्पण के दो पंक्तियां दोहरायेंगे भाव मनायेंगे साक्षात प्रभु मेरे अंतकरण में विद्यमान है उनसे मैं सम्मान कर रहा हूँ प्रभो तुम पावन पथ पर प्रभो तुम्हारी पा Oh पास में कोई ही मीराम होते है